Oh सह वी कर्वा वह तेजस्विनावीतमस्तु मित ओम शांति शांति शांति वेदान दर्शन की अड़तीसवीं कक्षा विदान दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है इसमें पिछली कक्षा में हम चौबीसवें सूत्र तक देख चुके थे प्रकृति यानी मूल प्रकृति और कार्य जगत इनका अनन्यत्व। ये कुछ प्रश्न पीछे आया था और आत्मा और परमात्मा भिन्न भिन्न है आत्मा जहाँ है वहाँ परमात्मा भी रहता है लेकिन आत्मा के गुण धर्म परमात्मा को प्रभावित नहीं करते करते तो भोक्तृत्व तो नहीं होता और परमात्मा कैसे सृष्टि की रचना कर देता है बिना उपकरणों के वो ये सब बातें हमने पीछे देखी थी तो पिछले पार्ट से संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं पूछिए सूत्र संख्या इक्कीस संख्या 107। इसमें जो परमेश्वर को लेते हुए जो वर्णन किया है तो उसका इससे पूर्व वाले सूत्रों से क्या संबंध है क्योंकि प्रकरण तो मूल प्रकृति और कार्य जगत के अनन्यत्व का चल रहा था चल रहा था। नई बात आ गई यहाँ पर उससे जुड़ा हुआ परमात्मा सृष्टि को बनाता इत्यादि भी प्रकरण चल ही रहा था अन्यत्व तो बीच में आ गया था वो पूरा हुआ नाकि परमात्मा का कर्तृत्व है सृष्टि का उपादान कारणत्व है इत्यादि जो चर्चा थी तो अब परमात्मा ने इस संसार को बनाया जीवों के लिए तो पूर्व पक्षी ने प्रश्न रख दिया है अपना मूल बात तो ब्रह्म की परमात्मा की चल रही है तो साथ में प्रकृति भी आ गई है और साथ में आत्माएं भी आ गई है इनके भी वर्णन आते रहते हैं तो बस उसको लेकर के प्रश्न रखा है हाँ दूसरा प्रश्न बीसवे सूत्र के भाष्य में जो प्राण से पांच प्राण जो बने हैं उनको हम संबंध की दृष्टि से कौन सा संबंध बना सकते हैं कारण कार्य अथवा कोई और उसी के केवल भेद हैं कारण कार्य के रूप में ऐसा नहीं कि मूल जैसे कि मिट्टी से पांच चीजें बना दी हमने दीपक आदि दी, पांच वस्तुएं अलग अलग बना दी ऐसे प्राण है उससे ये पांच बन गए हैं संख्या के अंदर ये चर्चा आती है और एक पक्ष है कि भाई ये वायु से अभिन्न है एक है कि नहीं वायु से भिन्न है ये तो प्राण तो एक चीज है जिससे हमारा जीवन चल रहा है एक शक्ति ठीक है एक व्यवस्था अब उसी को ही केवल भेद कर दिया जैसे कि प्रशासन है राज्य है शासक जो होते हैं राजा है केंद्र हो चाहे राज्य हो और उसके अलग अलग विभाग हैं वो विभाग अलग अलग होते हुए भी प्रशासन तो एक ही है वो सारा का आपस में तालमेल है कार्य के भेद की दृष्टि से कोई पुलिस विभाग है तो कोई चिकित्सा विभाग है कोई अन्य विभाग है शिक्षा विभाग है ऐसे वो एक ही प्रशासन के और एक इन सब का भी प्रशासक होता है एक मुख्य प्रशासक होता है फिर उसके ये बहुत सारी अलग अलग हो जाते हैं जबकि ये सारे प्रशासन के अंतर्गत आ जाते हैं ऐसे ही प्राण एक है लेकिन स्थान कार्य के भेद से उसको अलग अलग नाम दे दिए गए और कोई संबंध नहीं ऐसा एक ही केवल कार्य भेद स्थान भेद की दृष्टि से कथन मात्र है और कोई हाँ। अच्छा ये 21वें सूत्र में हिता, दो सफा शक्ति ये किस रूप में पूरे दिखा रहे हैं परमात्मा जो ऊपर कहा पहले तो कि प्राण और अपान से ये जीवित नहीं रहते हैं इतर कैसे ये जीवित रहते हैं वो परमात्मा इनके आत्माओं के साथ उनमें प्रविष्ट होकर के नाम रूप को बनाता है ऐसा सब उसकी जो इच्छा व्यक्त की गई तो ये जो जीव से भिन्न परमात्मा का वर्णन किया गया तो अब लोक के अंदर तो बहुत सारा अहित भी होता हुआ देखा जाता है व्यक्ति दुखी भी होते हैं बाधित होते हैं ये जो सारी हैं चीजें हैं तो फिर इनके अंदर जीवात्माओं में प्रविष्ट परमात्मा भी तो दुखी हो जाना चाहिए बस ये हित अकरण आदि दोष की प्रसक्ति परमात्मा के अंदर परमात्मा का जैसे जीव का हित नहीं हुआ ऐसे परमात्मा का भी हित ना हो जैसे परमात्मा आत्मा का अहित करण हो गया एक तो हित का अकरण होना जो हित होना चाहिए वो ना हुआ तो ऐसा ऐसा परमात्मा में भी होने लगेगा एक है अहित का होना जीव के संदर्भ में ऐसा परमात्मा के लिए भी होना कुल हो, मिलाकर के दुख बाधा आदि जो हैं, वो परमात्मा में भी आने का दोष आएगा अगर हम उनको एक साथ मानते हैं दो को अलग मानते हैं एक मैं प्रविष्ट मानते हैं तो ऐसा पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठा दिया है बस और कोई आचार्य सूत्र संख्या 19 सूत्र संख्या 19 उन्नीस हाँ। इसमें आचार्य पटावच्चा कहकर अलग से सूत्र बनाने की आवश्यकता क्या थी चल है कह दिए तो युक्त चल सकता था, था। पर यह उदाहरण देखते हुए केवल पटवच्चा उसके समान समझ लेना चाहिए उदाहरण दे दिया है पर दृष्टांत है पीछे से भी हो सकता था पर पीछे एक सामान्य युक्त है शब्दांत वो जो युक्ति है वो युक्ति में घटपट आदि उदाहरण आ गए इसलिए हमें लगता है कि वही बात हो गई लेकिन एक युक्ति कथी कही गई है और शब्दांतर की हमारे को प्राप्ति भी होती है प्रमाणांतर भी है, हमें प्राप्त होता है और पटवचय केवल सीधे उदाहरण दे दिया गया मूल उसमें युक्तित है जुड़ी भी है ठीक है अलग से भी दे दिया और कोई ये सूत्र संख्या 21 इसमें जो हित का अकरण और अहित का करण बोला गया है हाँ? तो हित का अकरण से तात्पर्य तटस्थ भाव से है इसमें नहीं तटस्थ नहीं हित का ना करना जो हित दूसरे को कर, करना चाहिए वो हित नहीं किया तो एकदम ऐसा तटस्थ नहीं है कि हमने कुछ नहीं उदासीन हो गए हमने जब हम किसी का हित नहीं करते हैं करना चाहिए लेकिन हम नहीं कर रहे ये ऐसा हित का आकरण है सब प्रयोजन या हित का ना होना आप ऐसा कीजिए हित का ना होना हमारा हित इसमें है कि अच्छी वायु रहे लेकिन अच्छी वायु नहीं है तो हमारा हित नहीं हो पाएगा जल चाहिए शुद्ध वो नहीं है तो हमारा हित नहीं हो पाएगा इस रूप में हित का ना होना यानी दुख हित का ना होना भी हमारे लिए दुख बाधा का कारण बनता है पीड़ा का कारण बनता है ऐसे ही अहित का कारण भी किया गया है किया गया या होता है किया गया भी हटा दीजिए आप होता है क्योंकि पूर्व पक्षी का आक्षेप तो इतने मात्र से हो जाएगा कि ऐसा होता है और होता है तो जीवात्मा के अंदर जो परमात्मा है उसमें भी ये होना चाहिए उसके साथ रहने से एक ही जगह पे रहने से ऐसा होना चाहिए आक्षेप पे इसमें हित का करना नहीं शामिल किया बस दोनों ही बातें दुख को ही बता रहे हैं दुख को बता तभी तो उसी में बाधा दिखाई देती है ना अगर हित के करने से सुख होता है तो सुख परमात्मा में आए तो ठीक है रसायन तृप्त वो तो सुख वाला है ही आपत्ति कहाँ आएगी परमात्मा में दुख से संबंधित ज्यादा आपत्ति आएगी सुख से संबंधित तो ऐसी अधिक नहीं आएगी आ है कि जैसा लौकिक सुख जीवों को होता है ऐसा परमात्मा में भी होने लगेगा क्षणिक सुख है वो परमात्मा में भी होने लगेगा ये आपत्ति आएगी वो नित्य सुख की बाधा होगी और अन्यून परिपूर्ण सुख की बाधा होगी ये कर किया जा सकता है पर इन्होंने ऐसी व्याख्या नहीं की है दुख तो एकदम स्पष्ट लगता है तो और, दो शब्दों को फिर रखा है फिर दो शब्दों को एक समान जो दिखाई दे रहे हैं दोनों ही दुख को बता रहे है तो एक भी रख सकते थे नहीं सूत्र में तो हित अकरणादि दोष केवल एक ही लिखा हुआ है सूत्र में तो अच्छा, ये भाश्य। उन्होंने भाष्यकार ने उस तरह से भी व्याख्या कर दी हित का न करना ही सूत्र में तो एक ही चीज है एक प्रश्न आदि शब्द से हाँ इसमें आदि जो लिखा हुआ है ना हित के अकरण तो आदि शब्द से उन्होंने अहित का करण ये ले लिया है एक क्या ये जो जिस तरह से हमने अभी बात की पत्थर के अंदर और लोहे के अंदर सोने के अंदर अग्नि प्रविष्ट हो जाती है इसी है? तरह से जीवात्मा में परमात्मा प्रविष्ट होकर रहता है हा? और इसी तरह पत्थर या सोने या उसका गुण उसमें नहीं आता अग्नि में तो जीवात्मा के धर्म भी उसके गुण भी परमात्मा में नहीं आते है? तो क्या ये हम सिद्धांत की तरह से ले सकते हैं कि जो व्यापक है और जो व्याप्य में आता है तो उसके गुण उसमें व्याप्य में आते हैं लेकिन व्याप्य के व्यापक में नहीं आते ऐसा नहीं कह सकते नहीं कह सकते इसको सिद्धांत रूप में नहीं कह सकते हर जगह ये लागू नहीं होता। हर जगह नहीं लागू होगा हर जगह नहीं होता है परमात्मा के संदर्भ में विशेष रूप से है केवल ये स्थूल उदाहरण ही है कि भाई अग्नि में गुरुत्व नहीं आता लोहे का जो गुरुत्व है वो अग्नि में नहीं आता है बस इतना ही है और कोई हाँ जय जी उन्नीसवे सूत्र में हाँ। जो पटवत इन्होंने कहा कारण से जो कार्य है वो अभिन धर्म वाला होता है संख्या एक सौ छह पे हाँ। पटवत्म में जी तो यहाँ पे मेरे को ये दुविधा हो रही है वैशेषिक में आया था कि कुछ नए धर्म भी उत्पन्न हो जाते हैं होते हैं तो ये बेस को मतलब मूल को लेके चल रहे हैं या कैसे उसकी व्याख्या करेंगे? नहीं देखे? नए धर्म उत्पन्न होते हैं ये यह यहां पर ऐसा कह नहीं रहे हैं यहां तो प्रकृति का और कार्य का अन्यत्व तो बताया जा रहा है ठीक है इतने ही अंश में जैसे कपड़ा और तंतुओं में अभिन्नत्व है बना हुआ कपड़ा देखना है हमारे को बना हुआ कपड़ा जब देखेंगे तो उसमें कपड़ा और तंतु अलग अलग नहीं कर सकते हम दो अलग अलग चीजें हैं कि देखो ये तो कपड़ा है और ये तंतु है ऐसा नहीं कह सकते कपड़े में तंतु तो रहेंगे उपादान कारण उससे भिन्न कथन नहीं किया जा सकता तंतु को हटा करके कपड़े का कथन नहीं हो सकता यूं अलग अलग, अलग देखेंगे कि ये तंतु पड़े हुए हैं और ये कपड़ा पड़ा हुआ है ये धागे देखो ये अलग है गट्टे में लिपटे हुए हैं और ये कपड़ा ये दो तो अलग अलग, अलग चीजें हैं ऐसे नहीं देखे यहां पर ऐसे तो वो अलग अलग हैं ही लेकिन जो कार्य बना हुआ है यानी कपड़ा बना हुआ है अब इसमें जो धागे हैं इन दोनों में भेद करेंगे नहीं करेंगे एक है तो प्रसंग ये चल रहा है अब आपका प्रश्न इसमें साथ में ये है कि कारण से कार्य में कुछ नए गुण आ जाते हैं आ जाते हैं कुछ गुण देखे जाते हैं लेकिन अब जैसे आप तंतु में और वस्त्र में कौन सा नया गुण मान रहे हैं तंतु की अपेक्षा कपड़े में कौन सा नया गुण आ गया है संयोग तो संयोग तो वहां भी था तंतुओं में भी था तो संयोग गुण तो दोनों में था अलग अलग, अलग प्रकार का संयोग है यहां पर अलग ढंग से व्यवस्थित ढंग से कपड़े में है वहां पर वैसे ही था संयोग गुण नया नहीं, नहीं दोनों संयोग गुण वाले हैं अंतर क्या आ गया तंतु में और वस्त्र में अंतर क्या आया है किस गुण का अंतर आया अंतर आता है भिन्न उदाहरणों में मैं इस उदाहरण के संदर्भ में बात कर रहा हूं क्या अंतर आ गया तंतु और वस्त्र के गुणों में क्या परिवर्तन है ना? कोई भिन्न गुण बताओ आकार आकार कि तंतु का आकार तो पतला सा था और वस्त्र ये चौड़ा बन गया है लेकिन वहां एक तंतु को देख रहे हैं पतला अब यहां बहुत सारे तंतु हो गए वो एक तंतु मान लो इतना था कितना भी आप उसको एमएम का भी मिलीमीटर का भी दशमलव करके दशमलव एक एमएम जितना भी पतला करना चाहे उतना था ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे सौ धागे हजार धागे जुड़ गए तो वहां तो एक का देख रहे थे यहां अनेक धागे हैं तो अनेकों का धागों का जितना बनता है ऐसे यहां पर भी बन गया बीच में रिक्त स्थान भी है दो धागों के बीच में तो कोई नई चीज तो नहीं आई ना उसका भी आकार था इसका भी आकार है वहां एक का था या अनेक का हो गया तो अंतर तो आना ही है नई क्या चीज पैदा हो गई है वस्तु में नयापन क्या हुआ है संयोग अलग तरह का हो गया यूं तो भिन्नता है लेकिन गुणों में मूलभूत गुणों में क्या भिन्नता आई है कुछ कोई भिन्नता नहीं आई ना मिट्टी से घड़ा बना मिट्टी और घड़े में क्या भिन्नता है गुणों में क्या भिन्नता आई है आकार तो आकार तो व्यूहन बस है मिट्टी के गुण में क्या अंतर है वो वह वहां ढेले के रूप में था पिंड के रूप में था यहां गढ़े के रूप में आ गया। मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता नहीं है वो आकृतिक है लेकिन मिट्टी का प्रत्येक कण पानी को कुछ ना कुछ भाग को रोकता है वो मूलभूत क्षमता हर मिट्टी के कण में पानी को रोकने की जितनी भी है उसकी सामर्थ्य वो रोकता है यानी पानी को जाने नहीं देगा वो ज्यादा होता है तो अधिक प्रभाव दिखता है और हमने घड़े के रूप में ले लिया है तो वो अलग आ गया ठीक है उसको हमने जोड़ दिया उसको पका दिया इसलिए रंग बदल गया है ठीक है वो उसके पाक के भी अलग प्रक्रिया है वैशेक दर्शन में वो पाक के कारण से हुआ है पाक के कारण से वो रंग बदला है अग्नि के कारण से वो लेकिन ढेले को भी अगर हम वैसे ही पका देते तो वो भी होता जैसे ईट वगैरह लाल हो जाती है जैसे गड़ा लाल होता है तो पक करके तो वो भी हो सकता था मूल धर्म तो एक ही है ना उसमें क्या अंतर आया है तो इस तरह के उदाहरणों में तो गुणों में कोई अंतर नहीं आता वहां एक एक इकाई के रूप में हम देख रहे हैं धागे को या मिट्टी के कण को और उधर वो समूह रूप में हमारे को विशेष दिखाई दे रहा है जैसे एक लकड़ी है वो अलग काम करती है और दस लकड़ियां एक साथ जोड़ दी जाए तो अलग काम करती है मजबूत हो जाती है मोटी रस्सी बनती है एक पतली रस्सी थी धागा था और बहुत मोटा रस्सा बन गया है उसका तो कोई गुण अतिरिक्त तो गुण तो नहीं आ गए ना उसमें बोले नहीं देखो धागा तो बहुत कम भार उठा सकता था खींच सकता था ये तो इतना खींच सकते हैं भाई वो एक थोड़े थोड़े मिल करके ही तो ये हुए हैं अतिरिक्त तो, तो नहीं आ गया ना कुछ जो था वो तो सही संगठित हुआ है केवल इतना ही तो हुआ है तो इन उदाहरणों में तो नहीं घटेगा न तो वही धर्म रहते हैं वहाँ पर पानी चूना और हल्दी का उदाहरण दिया गया है। हाँ, चूना और हल्दी का दे सकते हो आप हाँ, तो मैं उससे संगति बिठाने का प्रयास कर रही थी तो उस तो पे ये विचार मिल रहा हाँ, गुण अलग आ गए मान लिया चूना और हल्दी चूना सफेद हल्दी पीली दोनों को मिला दिया तो लाल रंग जैसा आ जाता है ठीक है तो मूल रंग तो ठीक है था इसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन हो करके ऐसा लाल रंग उसमें दिखाई देने लग गया लेकिन ये जो बना है उसमें ये जो हल्दी और चूना मिलकर के जो चीज बनी है उसका चूने और हल्दी से अनन्यत्व है भिन्नता नहीं है उसमें ये जो मिली हुई चीज दिख रही है लाल लाल ये चूने और हल्दी से भिन्न नहीं है चूना और हल्दी है इसमें से चूना और हल्दी हटा देंगे तो यह क्या है कुछ भी नहीं है? प्रकृति से कार्य का अनन्यत्व है कार्य में कारण विद्यमान है इसलिए अनन्यत्व है कार्य जगत त्रिगुणात्मक है इसलिए अनन्यत्व है मूल प्रकृति से हम ये नहीं कह सकते कि कार्य जगत त्रिगुणों से भिन्न चीज है कोई कार्य जगत त्रिगुणों से भिन्न है ऐसा नहीं कह सकते ना वो वहां भी लग जाएगा ये जो प्रसंग चल रहा है उस संदर्भ में बात कर रहा हूं तो चूने और हल्दी का जो मेल है वो भी चूने और हल्दी से भिन्न नहीं है हाँ उसके रंग में भिन्नता आप कह सकते हो लेकिन चूने और हल्दी को हटा करके फिर कुछ चीज आप वहां पर को मिलाने पर उसको रोली बोलते हैं लाल रंग का हो जाता है तो वो अलग से कुछ नहीं है बोलिए जी आपने कहा कि मिट्टी के एक कण में जल को धारण करने की क्षमता होती है तो घड़े में फिर वो ज्यादा कण है तो ज्यादा जल को धारण करेगा तो किसी और धातु से बना हुआ पात्र घड़े के आकार का उस जैसे पीतल तांबा इत्यादि उनके तो किसी भी कण में जल को धारण करने की क्षमता नहीं होती होती है ना पीतल का घड़ा ले लीजिए कोई तो सब्जे वहाँ तो और ज्यादा घटेगा एक कण में हाँ पीतल का एक कण हो उसमें जल कैसे ठहरेगा अंदर नहीं आ, आप यूँ देख रहे हो जैसे हाँ। कि उसमें अंदर घुस जाता है ऐसे नहीं तो मिट्टी में तो ऐसी नहीं, नहीं नहीं रोकने का संदर्भ है जैसे कि घड़ा है घड़ा पानी को रोकता है तो ठीक है थोड़ा पानी घड़े के अंदर घुस जाता है धारण करना वो लेकिन अंदर जो भरा हुआ रहता है ना वो तो उससे अलग रहता है उसको प्रतिरोध की बात करो रेजिस्टेंस रहता है वो रोकता है ना उसको जैसे मिट्टी का कण हो जैसे पानी बहके जा रहा है खेत के अंदर और हम थोड़ी मिट्टी तसले से एक फावड़े से लेकर के डालते हैं वहां पर रास्ते में तो पानी बाधित होता है ना क्यों होता है वो मिट्टी उस पानी को रोकती है ना और हम ज्यादा अच्छा करते हैं तो बिल्कुल रुक जाता है पानी हमने बहुत सारी मिट्टी डाली तो वो रुकता है और अगर हम चुटकी चुटकी डालते रहे तो पानी रुकेगा क्या नहीं रुकेगा नहीं कुछ ना कुछ तो प्रभाव डाला है उसने मना नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी ये हमें प्रतीत नहीं होगा लेकिन उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो रहा है इसमें हेतु बनेगा जब ज्यादा डालने से प्रभाव आ रहा है ज्यादा आ रहा है तो कम डालने से भी प्रभाव तो आया है और विशेष यंत्र लगाएंगे तो पता लगेगा जो नहरें टूट जाती है ना बड़ी बड़ी नदियां या नहरें तटबंध टूट जाते हैं वो बड़े बड़े उसमें कटाव आ जाते हैं तो बहुत चौड़ा हो जाता है फिर वो पहले थोड़ा सा कटता है फिर तो चूंकि पानी तेजी से बहता है वो बहुत किनारों को काटता जाता है वो चौड़ा हो जाता है छेद अब उसको रोकना हो तो कैसे रोकेंगे मिट्टी डाले तो रुकती नहीं मिट्टी के कट्टे फिर मिट्टी तो डाल नहीं सकते बह जाती है तो मिट्टी को कट्टों में डालते हैं पहले फिर उन कट्टों को वहां पर डालते हैं एक के ऊपर एक कट्टे डालते हैं लेकिन तेज पानी बह रहा हो तो वो कट्टे भी नहीं रुकते हैं वहां पर तो उसके लिए तरीका पहले एक जाल लगाते हैं जाल लगाते हैं उसमें पानी निकलता रहता है जाल बांध दिया अब उसमें कट्टे डालते हैं तो वो कट्टे तो जाले में से जा नहीं सकते बह नहीं सकते अब वो इकट्ठे होते जाते हैं फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे उसको रोक पाते हैं हमारा जो खून रुकता है ना रक्त खून बहता बहता रुक जाता है वो भी ऐसे ही रुकता है ये थक्का जो जमता है वो थक्का कैसे जम जाता है तो रक्त में ही अपने आप में सारी व्यवस्था होती है कि वो तत्व निकलता है वो जाली की तरह फैल जाता है और उसमें से रक्त के कण बाहर नहीं आते तो पहले लाल लाल हो जाता है थक्का फिर उसमें देखते होंगे तो थोड़ा पानी सा रिश्ता रहता है प्लाज्मा जो रक्त का द्रव होता है रक्त द्रव्य वो तो रिश्ता रहता है लेकिन जो रक्त कण होते हैं लाल कणी हैं, श्वेत कणी का वो कणों वालों को वो जाली रोक लेती है वहां पर रोक देती है तो वो मोटा हो जाता है और वो रुकावट आ जाती है वो रोक कर लेती है फिर अंदर से रक्त निकलना बंद हो जाता है ऐसे ही जाली बन जाती है और वह कण आके वहां रुक जाते हैं जिसको और फिर हम उस खुरूट को मान लो थोड़ी देर में हटा देते हैं तो फिर नीचे से आने लग जाता है खून और वह जमा हुआ रहता है तो रुका हुआ रहता है फिर बाद में तो कह रहे ठीक ही हो जाता है तो कोई बात नहीं हटाने पर भी चलें आगे पाठ को तो चौबीसवें सूत्र में इधर पीछे उपकरण के बिना परमात्मा इनको बनाता है उसका उदाहरण समझाने के लिए उन्होंने क्षीरव कहा था कि गोस्वामी गाय का स्वामी सीधे दूध को दूध लेता है बिना साधनों के भी ऐसे परमात्मा भी बिना साधनों के बना लेता है अर्थात किसी चीज को बनाने में सदा साधनों की आवश्यकता हो यह नियम नहीं है कि साधनों की आवश्यकता ही है कि हमें अंगारा उठाना है जलता हुआ तो हाथ से हम उठा नहीं सकते तो चिमटे से उठाते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर चीज उठाने के लिए हमें चिमटा ही चाहिए हम सिरे हाथ से भी उठा लेते हैं ये हाथ भी तो चिमटे का काम करता है चिमटा ही तो है और क्या है ये एक तरह का यू पकड़ अलग तरह की ऐसी पकड़ है कि कई तरह से हम पकड़ लेते हैं मिट्टी हो तो यू पकड़ लेते हैं यू करना हो तो यो ये सारा इतना विचित्र है ऐसा संदनशी यंत्र यानी चिमटा तो कभी बना नहीं इस तरह का तो आता नहीं वो अलग अलग पकड़ने के तो आते हैं लेकिन इतनी कितने हम इस तरह से पकड़ लेते हैं ऐसा कोई चिमटा तो बना नहीं लेकिन ये तो और उपकरण हो इसका यह मतलब नहीं है कि हमेशा उपकरण चाहिए तो बोले अंगारे को उठाने के लिए चिमटा चाहिए और चिमटे को उठाने के लिए हाथ चाहिए और हाथ को उठाने के लिए दूसरा हाथ चाहिए दूसरे हाथ की जरूरत ही नहीं है और फिर दूसरा हाथ चाहिए तो बोले उसको उठाने के लिए फिर कुछ और चाहिए ऐसा नहीं होता तो कहीं बिना साधनों के भी और ये एक तरह से साधन है अगर यू आत्मा की दृष्टि से देखें तो हाथ भी हमारा साधन है लेकिन हर जगह साधन की आवश्यकता नहीं होती ये बता रहे हैं क्षीरबद्धि इसी बात को समझाने के लिए एक सूत्र और बनाए हैं पच्चीसवा सूत्र सूत्र है देवादि वदपि लोके लोक में संसार में देव आदि के समान भी अर्थात जैसे देव आदि बिना उपकरणों के कार्य कर लेते हैं ऐसे परमात्मा भी कर लेते हैं उदाहरण दिया गया दृष्टांत से समझाया इनकी व्याख्या देखते हैं कि इन्होंने लिखा देवादय देव आदि तो देव मतलब कौन तो इसको इन्होंने खोला सिद्धा विद्वांसो योग इनोवा सिद्ध मतलब जिनको सिद्धियां प्राप्त हैं तरह तरह की जैसे योग दर्शन की सिद्धियां आती है ऐसे वो सिद्ध जिनको सिद्धियां प्राप्त हैं सिद्धा विद्वान सो विद्वान है विद्वानों देवों को देव मतलब विद्वान भी होते हैं और योगिनो वा अथवा योगी लोग यथा बाह्योपकरण अंतरेना भी बाह्य उपकरणों के बिना भी जैसे हम बाह्य उपकरणों का प्रयोग करते हैं यानी नेत्र से देखते हैं कान से सुनते हैं इत्यादि ये जो हम बाह्यकरणों का इनके बिना भी योगादि बलेना अनुपस्थित दूरस्थ से वस्तुनो ज्ञानम उपयोगम च लोके करतुम शक्नुवंती वो अपने योगादि के बल से अनुपस्थित जो चीज सामने नहीं है दूरस्थ है दूर विद्यमान है तो भी उस वस्तु का ज्ञान या उसका उपयोग लोक में कर लेते हैं हमारी तरह हम तो उनका उपयोग करते हैं जो जो हाथ पे हमारे हाथ आदि के पास में आता है तो हम वैसे वैसे उपयोग करते हैं तो जो सामने नहीं है दूर से भी कर लेते हैं तो वो कैसे कर लेते हैं इन उपकरणों का तो प्रयोग कर नहीं रहे वो फिर भी दिख दूर की चीज दिख जाती है उनको इन नेत्रों का तो उपयोग कर नहीं रहे ऐसा वो सिद्धियों को मान करके दूरदर्शन आदि दूर, दूर श्रवण आदि सिद्धियों को मान करके ये कथन है लोक में करते हैं तद्वत परमात्मा स्वशक्ति योगात् प्रकृति में विविध रूपे परिणामयती उसी प्रकार परमात्मा अपने शक्ति के साम से शक्ति से प्रकृति को द्रवित कर देता है गतिशील कर देता है और विविध रूपों में बदल देता है जैसे पिघला करके सांचे में ढाल देते लोहे आदि को ढलाई खाना होता है पिघलाते हैं और फिर जैसे जैसे बनाना है वैसे बना देते हैं कुछ उस शैली में इन्होंने लिखा है प्रकृतिम द्रविभूत कर देता है और विविध रूप में परिणत कर देता है सादि तो शब्द इन्होंने जो व्याख्या की है सिद्ध विद्वान योगी आदि जिनको ये स्वीकार्य है तो ठीक है वो तो हो ही जाएगा जिनको ये स्वीकार्य नहीं है तो दूसरे ढंग से व्याख्या देखते हैं फिर सूत्र की तो देव इंद्रियों को भी बोलते हैं तो हम तो इंद्रियों की सहायता लेते हैं वो हमारे लिए करण है लेकिन इंद्रियां किसकी सहायता लेती हैं? जैसे हम देखने के लिए नेत्र की सहायता कर ले रहे हैं नेत्र हमारा एक करण है अथवा दूर से देखने के लिए दूरबीन की सहायता ले रहे हैं वो हमारा उपकरण है नेत्र की सहायता ले रहे हैं हम लेकिन नेत्र किसकी सहायता ले रहा है नेत्र किसकी सहायता ले रहा है वे कम दिखाई देता है तो चश्मे की सहायता लेगा नेत्र दूरबीन की सहायता देगा लेगा या तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता लेगा लेकिन जहां इन यंत्रों की सहायता नहीं ले रहा है हम जब ऐसी ही सामान्य अवस्था में देख रहे हैं तब ये नेत्र यानी देव किसकी सहायता ले रहे हैं किसी की सहायता नहीं ले रहे बिना उपकरण के ये कोई किसी चीज को कर रहा है तो उपकरण आवश्यक ही हो ये तो कोई नियम नहीं है पूर्व कह रहा था परमात्मा ने बनाया तो उपकरण भी होने चाहिए उसके तो क्या भाई उपकरण हमेशा आवश्यक नहीं होता अब हम सुनते हैं तो हमारे को किसकी आवश्यकता है ने? कम सुनाई देता है तो ठीक है उपकरण आ गया यंत्र हृदय की धड़कन सुननी है तो स्टेथोस्कोप लगा लिया या और कुछ सुनना है तो ऐसे उन यंत्रों से हम सुन लेते हैं सहायक हो जाता है नहीं तो सामान्यतः हम सदा कांत से किस उपकरण की कि सहायता लेके सुनते हैं वैसे ही सुनाई देता है हमारे ऐसे ही गंध आदि का देख लीजिए तो देव का मतलब जब हम इंद्रियां ले लेंगे तो उस तरह भी व्याख्या हो सकती है कि बिना उपकरणों के जैसे ये कार्य करते हैं ऐसे परमात्मा भी बिना उपकरणों के कर लेता है। एक और ढंग से व्याख्या देव का मतलब जैसे कि सूर्य देवता चंद्रमा देवता वायु देवता तो सूर्य देवता का उदाहरण ले लिया और सूर्य देवता हमारे को प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है किस उपकरण से करता है प्रकाश और ये सब देने वाला है तो वो कोई उपकरण है उसके लो इस तरह से आपको दे रहे हैं इसमें बाल्टी में भर के या तो कोई ऐसा चम्मच में डाल के ठैले में भर के ऐसे तो कोई उपकरण तो है नहीं उसके ना तो सूर्य है जो सूर्य है चंद्रमा है जो चंद्रमा है तो जैसे ये देव बिना साधनों के भी हमें दे देते हैं ऐसे परमात्मा भी बिना साधनों के दे देता है तो साधन अनिवार्य नहीं है कि ये बात यहां पर बताई गई देवाधिपदअपी लोके लोक में जैसे देखा जाता है ऐसे वहां भी हो सकता है परमात्मा असंभव क्यों मान रहे हो और अनिवार्य क्यों मान रहे हो कि करण या उपकरण की आवश्यकता होगी ही ऐसा क्यों कह रहे हो ये उत्तर हो गया तो इस प्रसंग का तो निसूत्र समाप्त हुआ पच्चीसवा अब इससे आगे पूर्व पक्षी एक प्रश्न खड़ा कर रहा है पूर्व पक्षम अवता रही थी पूर्व पक्ष का अवतरण कर रहे हैं भूमिका के रूप में यह छब्बीसवां सूत्र पूरा पूर्व पक्षी का है है पिछले प्रसंग से ही जोड़ करके यदि ऐसा सिद्धांती मानता है तो तो ये प्रश्न खड़े होंगे आक्षेप कर रहे हैं छब्बीसवां सूत्र है कृष्ण प्रसक्ति ही निर्वयवत्व शब्द को पोवा दो आक्षेप दिए जा रहे हैं कृष्ण प्रसक्ति कृष्ण यानी संपूर्ण अशेष कि प्रसक्ति दोष आएगा यह किस पृष्ठभूमि में है कि परमात्मा प्रकृति को कार्य रूप में परिणत करता है ये पीछे सिद्धांति ने कहा पूर्व पक्ष भी उसको मान करके प्रश्न कर रहे हैं और परमात्मा को साधनों की भी जरूरत नहीं है और परमात्मा सर्वव्यापक है तो सर्वव्यापक परमात्मा में जब ये इच्छा हुई कि मैं सृष्टि को बनाऊं कार्य जगत को बनाऊं तो ये इच्छा परमात्मा में कहां पर हुई परमात्मा के किस भाग में हुई सर्वत्र में होगी सर्वत्र में ही तो होगी तो संपूर्ण प्रकृति जो कि परमात्मा के अंदर ही तो है उससे बाहर तो है नहीं तो फिर तो सारी की सारी प्रकृति कार्य रूप में बदल जानी चाहिए कृष्ण की प्रसक्ति आएगी कृष्ण की प्रसक्ति आएगी सब कुछ हो जाना चाहिए ये एक व्याख्या है एक तरह से यदि परमात्मा के सर्वव्यापक होने से उसमें इच्छा के होने से प्रेरणा के होने से प्रकृति कार्य रूप में बदलती है बिना साधनों के फिर तो सारी प्रकृति कार्य रूप में बदल जानी चाहिए कृष्ण की प्रसक्ति और निर्भयत्व शब्द का कोप आएगा यह क्या यदि आप ये कहते हो कि नहीं पूरे को तो नहीं होता है लेकिन परमात्मा कहीं होता है कहीं नहीं होता है कहीं किसी रूप में बदलता है कहीं किसी रूप में बदलता है ना परमात्मा ने इच्छा व्यक्त की इच्छा की कि मैं इसको प्रकृति को कार्य रूप में बनाऊं तो कहीं कोई चीज बन रही है कहीं कोई चीज बन रही है कोई कैसी बन रही है कोई कैसी बन रही है अब इन सब चीजों को विविध रूप में बनाने की इच्छा परमात्मा में सब जगह है एक जैसी है तो हर चीज तो नहीं सब कुछ वैसी की वैसी बन गई एक ही जैसी नहीं बन गई कहीं कुछ बन रहा है कहीं कुछ बन रहा है तो यदि आप संपूर्ण में एक जैसा मानते हो एक रस होने से तब तो कृष्ण की प्रसक्ति आएगी और अगर आप एक, -एक भाग में मान रहे हो तो निर्वयत्व तो शब्द का कोप हो जाएगा परमात्मा निवय है अव्यव रहित है। यदि आप ये मानते हो कि नहीं परमात्मा के कुछ भाग में ही इच्छा हुई और वो कार्य रूप में बदल दिया कहीं कोई इच्छा हुई उस रूप में कार्य रूप में बदल दिया कहीं कोई इच्छा हुई मां उसको कार्य रूप में बदल दिया तो इसका मतलब है परमात्मा के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इच्छा प्रेरणा विद्यमान है और ये तब हो सकती है जब परमात्मा सवयव हो कोई वस्तु अवयव वाली हो तो कह सकते हैं इसके इस भाग में ये गुण है इस भाग में ये गुण है ये अलग अलग अलग अलग है मान लीजिए कोई मिठाई है या कोई ऐसी चीज है जिसमें कहीं बीच में बादाम भी आ रहा है तो कहीं काजू भी आ रहा है तो कहीं मावा आ रहा है कहीं कुछ यह, अलग अलग चीजें हैं ना सावियों में तो अलग अलग दिखाई दे सकते हैं अलग अलग रंग होते हैं जैसे मिठाइयों में वो अलग अलग देखा जा सकता है लेकिन यदि परमात्मा में भी ऐसा मानेंगे तो जो शास्त्र में परमात्मा को निरवय कहा गया है उस शब्द का कोप हो जाएगा उसका भंग हो जाएगा उ हो जाएगा वो उसके विपरीत चले जाएगी बातें एक तो इस तरह से व्याख्या है, दूसरे ढंग से जैसा ब्रह्मनी जी ने किया है कृष्ण प्रसक्ति ये जो पहले वाली मैंने व्याख्या किया ये उदयवीर जी के अनुसार है अधिक संगत है यहां जो व्याख्या की गई है उसमें कृष्ण प्रसक्ति का मतलब है पीछे से इन्होंने ऐसे जोड़ा कि यदि परमात्मा को उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है साधनों की आवश्यकता नहीं होती है फिर तो परमात्मा को प्रकृति की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कार्य जगत बनाने के लिए कृष्ण की प्रसक्ति आ जाएगी साधन साधन मतलब सब साधन एक तो है कि मिट्टी से घड़ा बनाना हाथ से बना दिया भाई और किसी साधन की जरूरत नहीं है बोले नहीं साधन की जरूरत नहीं है तो फिर तो मिट्टी की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए उसकी ऐसी शक्ति सामर्थ्य है परमात्मा की विशेष तो प्रकृति को भी न मानने का दोष आएगा आपके पक्ष में ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं और निरव्यवत शब्द का कोप आएगा कि परमात्मा जब बिना साधनों के प्रकृति को कार्य रूप में बदलेगा तो कैसे बदलेगा देखो पहला पक्ष तो ये आया कि साधनों के बिना यदि परमात्मा बनाता है तो बिना प्रकृति के भी बना लेना चाहिए उसको प्रकृति भी तो एक तरह का साधन ही है मिट्टी से घड़ा बनाते हैं मिट्टी भी तो साधन है एक तरह से तो बिना प्रकृति के भी बनाना चाहिए अगर आप साधनों से रहित परमात्मा पर को मानते हो तो बिना प्रकृति के भी बना लेना चाहिए ये एक बात हो गई अब दूसरे पक्ष में परमात्मा प्रकृति से ही कार्य जगत को बना रहा है ये मानते हुए प्रकृति को हटा नहीं रहे प्रकृति से कार्य जगत को बना रहे और साधन है नहीं तो परमात्मा प्रकृति को कहीं पकड़ेगा कहीं ये करेगा वो करेगा तो परमात्मा में कोई परिवर्तन आने चाहिए ना भाई हमारे पास चिमटा है तब तो साधन है लेकिन चिमटा नहीं है तो हम हाथ को तो अलग अलग ढंग से करेंगे ना कहीं कभी ऐसे करेंगे कभी यूं करेंगे कभी यू करेंगे नहीं करेंगे जैसे वो ऑक्टोपस होता है या तो स्टार तो होती है वो ऐसे होते हैं कि इधर बढ़ना है तो उधर यूं बढ़ा देते हैं अपने वो पकड़ लेते हैं वहां पर उसको वो किसी भी तरफ से हो जाते हैं ना ऐसे प्राणी होते हैं जल के अंदर ये, तो परमात्मा जब मूल प्रकृति को कार्य रूप में लाएगा अगर परमात्मा जू का तू है जैसा का जैसा बस एक रस है और उसके अंदर भले ही प्रकृति है तो प्रकृति को कार्य रूप में बदलेगा कैसे कुछ तो होगा परमात्मा में तो होगा तो वो थोड़ा सा यूं आडा टेडा तो होगा ना तो ऐसा होगा तो उसके सावय जो सावय होगा वही ऐसे हो सकता है जैसे हम हाथ को इधर उधर करके कुछ भी कब बनाएंगे तो हम कब कर सकते हैं जब हमारा शरीर सावयव है अलग अलग रोबोट आते हैं वो उसके अलग अलग जोड़ होते हैं ना हम भी जैसे जोड़ों से अलग अलग करते हैं ऐसे रोबोट में भी होते हैं वो अलग अलग तरह से ले लेता है तो कब हो सकता है जब वो सावयव हो अगर वो रोबोट निरवय हो तो नहीं कर सकता जैसे उस दिन डॉक्टर बता रहे थे शरीर का ढांचा और शरीर की हड्डियां और जोड़ हैं अगर ये जोड़ नहीं होते यू सीधे होते तो हम कैसे तो चलते और क्या करते क्या मुड़ते करते कुछ भी नहीं होता हमारा खंबे की तरह से बिल्कुल यु कुछ भी नहीं कर सकते थे तो यदि हम कुछ गति कर रहे हैं भले ही साधन नहीं है लेकिन मूल प्रकृति को परमात्मा बदल रहा है तो वो साव्य हो जाएगा ऐसा ये दोष है इस तरह की व्याख्या ब्रह्मिजी की देखिए देखिये परमात्मा अन्य जगत यदि परमात्मा भाईये साधनों के बिना ही जगत की रचना करता है दो तरह से साधन होगा एक बाह्य साधन और एक आंतरिक साधन स्वयं अपना बाह्य साधन है नहीं अपने से अतिरिक्त कुछ साधन तो चलो बाह्य साधन तो नहीं है लेकिन खुद को तो काम में ना व्यक्ति बनाते समय तो तरही कृष्णायाम अपनी साधन से अनपेक्षा प्रसक्ति तो फिर सभी साधनों के अनपेक्ष होने की प्रसक्ति आएगी प्रकृति को भी आप क्यों मान रहे हो उसी को कह रहे हैं तथा प्रकृति रे कथम कारम नाम अपेक्षा तो प्रकृति को भी आप अपेक्षित क्यों मानते हो न तो प्रकृति को अपेक्षित मानता है ना कार्य कार्य जगत की उत्पत्ति में प्रकृति को अपेक्षित मानता है बोले उसकी भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए साधनों की अपेक्षा नहीं है तो प्रकृति की भी नहीं होनी चाहिए तस्या खालू अपेक्षाया न भवितव्यम उसकी अपेक्षा वाला भी परमात्मा नहीं होना चाहिए ये एक बात हो गई कृष्ण प्रसि दूसरा निरवयत्व शब्द को पो बाह साधन से अन अयम अन्योपि दोषो बाह्य साधन के बिना यदि सृष्टि बनाता है तो दूसरा दोष भी आता है क्या यत तो निर्वयवम शब्दे प्रतिपाद्यते परमात्मा का प्रतिपादन तो शास्त्र में निरवयव रूप में हुआ है तस्य बाधनम भवे उसकी बाधा हो जाएगी परमात्मा को कहीं भी सवयव नहीं माना गया और जहा सावय कथन है स्थूल रूप से उसके शरीर का जगत का वो गौण कथन है बाकी परमात्मा को निरवय माना गया यथाच जैसे उदाहरण दिया निष्कलम निष्क्रियम श्वेताश्वतर उपनिषद का तो निष्कलम वो कलाओं से रहित है कला मतलब तो एक भाग ही होता है चंद्रमा की एक कला की तरह से निष्क्रियम वो क्रियाहीन है मुख्यत तो देना चाहता है निष्कलम तो उसकी अवयव नहीं है दूसरा स्थूलम अनणु वो परमात्मा स्थूल नहीं है स्थूल नहीं है स्थूल नहीं है, स्थूल नहीं है मतलब सूक्ष्म है और अनु वो अणु नहीं है अणु नहीं है का मतलब लघु छोटा नहीं है व्यापक है और परमात्मा के लिए दूसरी तरफ कहा जाता है अणोरणियन वो अणु से भी अणु है यहां कह रहे हैं अनु है विपरीत बात हो गई ना विरुद्ध बात क्या समाधान है इसका दोनों अलग अलग अर्थ है अणु से भी अणु है अणुरणियान मतलब है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है यहां अनणु का मतलब है वो छोटा नहीं है महत्व परिमाण वाला है तो ये दोष आएंगे अब ये भाई ये साधन की अनपेक्षा से निरवयत्व का कैसे कोप होगा निर्वयत्वता कैसे बाधित होगी वो सवयव कैसे होगा इसको तो इन्होंने खोला नहीं है सवयवत्व कैसे आएगा ये तो यहां लिखा नहीं है लेकिन संभावना करते हुए मैंने बताया कि भाई अगर करेगा परमात्मा बनाएगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना ऑक्टोपस की तरह से इधर उधर प्रवर्धन होंगे उसके तो अगर ऐसा हो रहा है परमात्मा का तब तो सिद्ध होगा तो ना अपना कुछ ले सकता है अपने को भी अगर वो साधन बनाता है भाई ये साधन नहीं है वो अपने आप को अगर साधन के रूप में प्रस्तुत कर रहा है बनाने में तो उसमें कुछ ना कुछ तो हेरफेर होगा ऊंचा नीचा होगा और जो सर्वव्यापक एक रस अखंड है उसमें ऐसा हो नहीं सकता और बिना परिवर्तन के बना नहीं सकता ऐसा पूर्व पक्षी का भाव है इसलिए ये दो दोष आएंगे हो गया इसका उत्तर दे रहे हैं समाधत्ते सत्ताईसवा सूत्र श्रुते शब्द मूलत्वा बोले श्रुति है ये तो ये तो हमारे को वचन मिलता है और श्रुति के वचन मिल रहा है हमारे को श्रवण हो रहा है इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते शब्द प्रमाण से रोका जा रहा है तर्क युक्ति से नहीं रोका जा रहा है इसको नहीं शब्द प्रमाण ये कह रहा है और वो जो श्रुति कैसी है मतलब जो शब्द सुनाई दे रहा है वो कैसा है उसके शब्द मूल वाला होने से शब्द का मतलब है वेद शब्द का मतलब यहां वेद है वो शब्द मतलब कोई भी शब्द नहीं है कोई भी शब्द प्रमाण नहीं है मूल क्योंकि श्रुति का मतलब यहां पर इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ आदि में या उपनिषदों में जो वचन मिलते हैं जो श्रवण हो रहा है हमारे को वाक्य से उसकी पुष्टि किससे कहने है? शब्द मूल वाला होने से उसका मूल क्या है वेद है ब्राह्मण आदि ग्रंथों का और उपनिषदों का मूल क्या है वेद है तो शब्द मूल का मतलब वेद मूल वाला होने से ऐसा ब्रह्मणि जी ने व्याख्या की है तो श्रुते हेतु हेतुपाश्य देखे नई साधना साधन अनपेक्षा प्रसंग दोष से अवकाश है संपूर्ण साधनों की अनपेक्षा ये प्रसंग का दोष प्रसक्त तो हो इसका कोई यहां पर अवकाश नहीं है क्यों और एक तो बात ये हुई इसका कोई अवकाश नहीं है दोष नहीं हो सकता है न परमात्मा नित्यत्व, बाध, नित्यत्व बाधनम बहुत न ही इससे परमात्मा के निरवयत्व बाधनम बहुत निरवयत्व की बाधा होती ये जो दो आक्षेप पूर्व पक्षी ने दिए थे कृष्ण प्रसक्ति और निरवयत्व शब्द का कोप उन दोनों का कहा कि ये दोनों इससे नहीं होते हैं क्यों नहीं होते हैं यथो तो ही श्रुतिर्जा परमात्मा प्रकृतिम जगत रूपे परणयती परमात्मा प्रकृति को जगत रूप में बदलता है ये श्रुति बता रही है शब्द प्रमाण से है एकम बीजम बहुदा यह करो थी एक ही बीज को प्रकृति को जो अनेक रूप में बदलता है यानी प्रकृति तो है ही और परमात्मा बदलने वाला है प्रकृति विषयी का युति ही ये जो प्रकृति को बताने वाली श्रुति है तस्या उसके शब्द मूलत्वात शब्द मूल वाला होने से कहा शब्दो शब्दों वेद शब्द को ही खोल दिया इन्होंने वेद प्रामाण्यम, वेद मूलक होने से इसका प्रामाण्य है इस स्मृति का वेद ही जैसा कि वेद में कहा गया है यानी प्रकृति से ही ये संसार बना है इस बात को वेद में भी कहा गया है इसलिए इसका प्रमाण है तमा आसि तमसा गोढ़ अप्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छेना विहित यदासित तपसस्तन महिला जायतम मंत्र कई बार आ चुका है ये इसकी व्याख्या कर रहे हैं उसी को सीधा देखते हैं ऋग्वेद का मंत्र है अत्र जगत कारणम अव्यक्तम जगत का जो कारण अव्यक्त नाम वाला है अप्रकट रूप वाला है तुच्छेना तुच्छ रूप में अर्थात तुच्छस्वरूपे न एक तुच्छ रूप में तुच्छ मतलब छोटा होता है कहते हैं तो बहुत तुच्छ है छोटा है वो परमात्मा की दृष्टि से प्रकृति तुच्छ है तुच्छ रूपेण इसी को खोल दिया एक देशी परमात्म सम वर्तमान आसीत परमात्मा के सामने वो तुच्छ रूप में उसके एक देश में एक छोटे से भाग में विद्यमान थे परमात्मा की अपेक्षा से तत्परमात्मनो महिम्ना खलु एकम महतत्व प्रथमम जातम इति वर्णित और वो परमात्मा की महिमा से तन महीना जायता एकम परमात्मा की महिमा से वो सबसे पहले एक तत्व उत्पन्न हुआ एक तत्व कौन है एकम महत्वत्व प्रथम जातम एक महत्व नाम का वो उत्पन्न हुआ इति वर्णितम वेद में भी कहा है तो श्रुति का यानी उपनिषद के वचन का आधार वेद है इसलिए वो मान्य है अथच और कहा यो अस्या अध्यक्ष परमे व्योमन जो इस सबका अध्यक्ष है इस सारे संसार का स्वामी है परमात्मा तो अस् जगत सर्जनम ततो तथो अव्यक्ता अभवत तो इस जगत की सृष्टि उस अव्यक्त तुच्छ रूप छोटे से उस प्रकृति से हुई है छोटी मतलब परमात्मा की दृष्टि से छोटी सो तो अस्य अव्यक्तस्य अध्यक्ष आसीत इस अव्यक्त का वो स्वामी था इतनी एवं शब्द मूलत्व दृश्य इसका आधार शब्द है शब्द मूलक है ये एकदृशेशक्ष विषय वेद खलु एवं प्रमाणम ये प्रमाण की क्यों क्योंकि विशेषता बताई कि इस तरह की परोक्ष चीजों में जो कि हमारे को प्रत्यक्ष नहीं होती हैं उसमें वेद ही प्रमाण हो सकते हैं हम प्रमाण हो नहीं सकते प्रत्यक्ष प्रमाण हो नहीं सकता अनुमान प्रमाण भी नहीं चल सकता उसमें थोड़ा बहुत कुछ चीजों में चलता है वो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है इसमें कोई प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए केवल शब्द प्रमाण ही इसमें रहता है तो सर्व परोक्ष विषय वेदा खलु एव प्रमाणम भवित हर तस्मात नात्र पूर्व दोष प्रसंगः इसलिए जो आपने छब्बीसवें सूत्र में दो दोष बसाए थे एक कृष्ण प्रसक्ति और एक निर्वयत्व शब्द को ये नहीं हो सकता ये जो आपको दोष दिखा रहे हो या अपनी कल्पना से दिखा रहे हो जब श्रुति सीधे सीधे कह रही है कि परमात्मा ने प्रकृति से इस संसार को बनाया तो बनाया बस अब इसमें कोई दोष नहीं आएगा सूती के विपरीत आप जो बोल रहे हो वो आपका मान्य नहीं हो सकता ठीक है आगे देखिए और अपनी बात को पुष्ट कर रहे हैं 28वां सूत्र आत्मनी चवं विचित्राश्च आत्मा में यानी परमात्मा में इस प्रकार के विचित्र गुण होते हैं वो बिना साधनों के भी बना देता है निरवय होते हुए भी इस तरह बना देता है ये उसके विचित्र गुण है विशेषता है उसकी बात सर्वेशम आत्मरूपे परमात्मनि तू एवं विचित्र प्रभावती सर्वेशम आत्मरूप आत्मरूपे सबका आत्मनि जो कहा इन्होंने आत्मरूप में यानी परमात्मा में जो जो सबका आत्मा आत्मरूप है यानी परमात्मा है उसमें तू विचित्र प्रभाव भवंती ऐसे विचित्र प्रभाव गुण होते हैं तस क्यों होते हैं तस्य सर्वशक्ति तो वो सर्वशक्तिमान है उसके सर्वशक्तिमान होने से य्योपकरण अंतरेण प्रकृति द्रावयेत श्रावयेत परिणमेत चगत रूपे यही उसकी सर्वशक्तिमत्ता है कि बिना बाह्योपकरणों के भी प्रकृति को वो द्रवित करता है श्रवित करता है परिणमित कर देता है जगत के रूप में बदल देता है ये इसमें परमात्मा का स्वभाव मान लिया गया परमात्मा है ही ऐसा अब उसमें कोई हेतु और वो नहीं बनेगा परमात्मा की सामर्थ्य ऐसी है तो कई बार उसमें भी प्रश्न कर देते हैं ऐसा क्यों है ऐसा क्यों है परमात्मा ये सब कर सकता है सर्वशक्तिमान होने से परमात्मा सर्वशक्तिमान कैसे है श्रुति में लिखा है वहां तो शब्द प्रमाण पे जाके उत्तर दे दिया वो तो ठीक है वो तो यहां ये कर ही रहे हैं ना इसीलिए शब्द प्रमाण की ऐसी चीजों में शब्द प्रमाण आ जाता है बस अंत में लेकिन जो शब्द प्रमाण को नहीं मानते वो फिर क्या कहते हैं ऐसा क्यों हर चीज में क्यों क्यों लगाते जाओ वो तो और क्यों का कोई अंतर है अंत है क्या परमात्मा सर्वज्ञ है कैसे सर्वव्यापक होने से सर्व्यापक कैसे है सर्व्यापक कैसे है <laughs> क्या उत्तर दोगे चलो थोड़ा बहुत कह दो सब्ज के विद्यमान होने से शब्दांतर के को कुछ कहना भी चाहे तो भाई सब्ज के विद्यमान है इसलिए सर्वव्यापक है कथा को सर्वव्यापक कैसे है? महत परिमाण होने से अंतर नहीं है लेकिन कहने को हम उत्तर दे सकते हैं कि थोड़ा सा चलो खिसका लिया थोड़ा एक उत्तर और दे दिया <laughs> लेकिन, लेकिन फिर वो पूछ बैठे नहीं परमात्मा महत परिमाण कैसे? कैसे है सब्ज के विद्यमान कैसे है भई ऐसा ही है वो ऐसा ही है वो अब या तो हम शब्द प्रमाण बोलेंगे भई देखो वहां शास्त्रों में लिखा हुआ है एक तो वो शैली है और नहीं तो हम कहें भई ऐसा ही है वो स्वभाव में फिर आगे कोई प्रश्न नहीं उठता है जो अंत में तो स्वभाव ही उत्तर आएगा भई ये चीज ऐसी ही है हर, हर जगह क्यों का प्रश्न नहीं हो सकता हर जगह प्रश्न तो क्यों के लिए उत्तर नहीं आ सकते ये सारी वस्तुएं हैं ये परमाणुओं से क्यों बनी है ये वस्तुएं कैसे बनी है भले परमाणुओं से बनी है ये परमाणु से क्यों बनी है क्या उत्तर देखे वो भाई बन, बनती है परमाणु से परमाणु से बनती है बनती है नहीं तो कैसे बनेगी फिर आपको दूसरा उपाय बताओ कैसे बनेगी परमाणु से नहीं बनेगी तो अवयवों से बनती है परमाणु अवयव है उससे बनती है उसमें भी कोई कहे क्यों बनती है ऐसी इलेक्ट्रॉन का ऐसा स्वभाव है वे क्यों स्वभाव है ऐसा वे उसमें ॠणात्मक होती है ऋणात्मक क्यों होती है उसके अंदर वे ऐसा होता है है ऋणात्मक है ऋणात्मक तो क्यों का हर जगह क्यों का उत्तर न कहीं अंत तक कोई चाहे नहीं आएगा कोई ज्यादा ऐसा क्यों क्यों करने लगे तो उसको पूछ उसको भी क्यों पूछ सकते हैं <laughs> और कुछ नहीं तो वाले आप प्रश्न क्यों कर रहे हो <laughs> <laughs> वो वाले मेरे को जिज्ञासा है <laughs> उससे तो फिर प्रश्न कर दो भाई आपको जिज्ञासा क्यों है तो ये <laughs> नहीं वो वही होता नहीं बस जानना चाहता हूँ भाई जिज्ञासा क्यों है बस जा, जानना चाहता हूँ अब वो उत्तर नया नहीं, नहीं दे रहा है न जिज्ञासा का मतलब ये होता है जानना चाहता है उससे पूछा क्यों जानना चाहते हो बस जानना चाहता हो भाई क्यों जानना चाहते हो बस ऐसे ही बस ऐसे ही भाई आप भी तो जाकर के रुक गए कोई दार्शनिक होगा या दूसरा होगा जो क्यों क्यों कर रहा है तो वो कह सकता है कि आत्मा चेतन है इसलिए क्यों जानना चाहते हो भाई आत्मा जन स्वरूप है चेतन है इसलिए तो चलो फिर पूछ लो <laughs> भाई आत्मा जन स्वरूप क्यों है चेतन क्यों है और फिर कहीं ना कहीं भाई इसका स्वभाव है अंत में जाकर के स्वभाव को मानना पड़ता है अब क्यों क्यों करके हर प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकते इसलिए बच्चों से परेशान हो जाते हैं माता पिता वो हर चीज में क्यों क्यों पूछने लगते हैं <laughs> वो रुकते ही नहीं है कई ज्यादा जो प्रश्न करते हैं बच्चे वो हर चीज में क्यों क्यों क्यों क्यों करने लगते तो श्रुते शब्द मूलत्वा और आत्मनी चैव विचित्राचार आत्मा में ये विचित्र गुण है परमात्मा स्वभाव है उसका अब फिर उसके ऊपर और सिद्धांती दोष दे रहे है पूर्व पक्षी पे उनतीसवां सूत्र स्वपक्ष दोषाचा और अगर आप ऐसा मानते हो कि कि परमात्मा ने इस सृष्टि को प्रकृति को कार्य रूप में नहीं बनाया अर्थात प्रकृति ही स्वयं बन गई है तो ये दोष तो आप वाले में भी आएगा आपके पक्ष में भी दोष आएगा भाष्य देखे स्वपक्ष स्वपक्ष का मतलब है पूर्वपक्ष आपके अपने दोष पक्ष में प्रकृति आपके जगत मतलब है प्रकृति जगत का स्वतंत्र कारण है यानी परमात्मा के बिना चेतन के बिना ये बनती है ऐसा जो मानते हैं तो स स्वपक्ष वो पक्ष भी इससे दूषित हो जाएगा कैसे यदि प्रकृति भिन्ना नाम अपेक्षा अभिष्टा अगर आप ये कहते हो कि प्रकृति के भिन्न भी परमात्मा को साधनों की आवश्यकता है ही साधन तो मानने ही पड़ेंगे ऐसा आपका आग्रह हो और तो आपका पक्ष यह है कि परमात्मा इसको बनाता नहीं है प्रकृति ही बनती है तो फिर तो प्रकृति को भी साधनों की आवश्यकता है माननी पड़ेगी आपको आप बताओ प्रकृति को किस साधन की आवश्यकता है परमात्मा के बिना प्रकृति ही अगर बन रही है तो ठीक है आप साधन साधन की रट लगा रहे हो तो ये तो प्रश्न आपके भी आएगा प्रकृति को कौन से साधनों की आवश्यकता है किन साधनों से प्रकृति कार्य रूप में अपने को बदलती है वो बताओ साधन तो क्या कहेगा वो प्रकृतिवादी वो बताएगा कि कोई साधन है बोले नहीं बस प्रकृति बदल जाती है नहीं बदल जाती है तो बिना साधनों के बदलती है तो फिर यहां क्यों इतनी हटले रखी थी कि नहीं कोई ना कोई साधन होना चाहिए परमात्मा का नहीं है बिना साधनों के भी होता है तो स्वपक्ष दोषाच्य आगे देखिए अगला सूत्र सर्वोपेताच तत्दर्शनाथ और प्रकृति जो है जो और साधनों की अपेक्षा है भी परमात्मा को वो चीजें प्रकृति के साथ ही वही भी वही उससे जुड़ी हुई है उन्हीं से ही सारा चीजें हो जाती है सर्वोपेताच तत्दर्शनाथ ऐसा वचन मिलने से ऐसा देखा जाने से क्या परमात्मा सहाय भूता जगते उपादान कारण रूपा प्रकृति रस्ती परमात्मा की सहायक सहायकभूत उपादान कारण प्रकृति है जगत की उपादान कारण तो प्रकृति है सह सर्वोपकरण युक्ता अस्थि उसमें सभी उपकरण विद्यमान हैं सब उपकरण विद्यमान है तकृत ही आकाश है कालो दिश्चा खलु अंतर भवंती संवर्तनते च और उसी में प्रकृति में आकाश काल दिशा ये भी विद्यमान है, है। परमात्मा सृष्टि को बनाएगा तो अवकाश की तो आवश्यकता उसको होगी ये भी तो एक उपकरण हो गया प्रकृति से भिन्न काल की आवश्यकता होगी प्रकृति से भिन्न देश की दिशा की दिशा की आवश्यकता होगी प्रकृति से भिन्न तो बोले ये तो प्रकृति में ही अंतर्भावित है अलग से कुछ नहीं है कुतो गम्य थे तद दर्शनात्सा देखा जाता है तदित्थम तस्या सर्वोपकरण प्रतिपादनात् उसके इन सब उपकरणों से ये सब चीजों से युक्त प्रतिपादन होने से यथवा दूसरे ढंग से कह रहे हैं प्रकृति परिवार प्रतिपादक दर्शन शास्त्र प्रकृति और उसके सारे परिवार का बताने का शास्त्र का वचन हमें मिलता है सांख्य दर्शन का इन्होंने सूत्र दिया प्रकृतिर महान महत्व अंकारो अंकारात् पंचतन मात्राणी पंचतन मात्र तो प्रकृति से जो सारा कार्य जगत उत्पन्न होता है जो सांख्य दर्शन में बताया यदि परमात्मा को उपकरणों की आवश्यकता है कुछ साधनों की तो वो तो प्रकृति रूप ही है परमात्मा ने प्रकृति से कार्य जगत बनाया बोले शरीर कैसे बनाया सूक्ष्म शरीर कैसे बनाया और पंचभूतों से तो, तो प्रकृति से ही बने रहे हैं भाई इसमें महत्व का प्रयोग किया इसमें अहंकार का प्रयोग किया उसमें ग्यारह इंद्रियों का प्रयोग किया ये जो सब चीजें उपकरण के रूप में दिखाई दे रही है या साधन के रूप में ये प्रकृति ही तो है प्रकृति के ही तो रूप है तो सब कुछ उसी में प्र समाहत है जो जो चीजें चाहिए वो सारी की सारी प्रकृति में ही है उसी से ही परमात्मा इस सारे जगत को बनाता है तो आज का पाठ इतना ही रखते प्रणव का सभी को साधारण विवाद है ओप